सारे शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म अभिन्न आत्मा है उसके ज्ञान से ही मुख्य है एवं विदिता परमात्मूपम गुहाशयम निष्कलम अद्वितीय समस्त साक्षी सदसद विहीनम प्रयातिशुद्धम परमात्म एवं इस प्रकार विदित्व साक्षात्कार करके विधिवत श्रवण मनन निदिध्यासन और परमात्मा स्वरूप को समझ करके तव का लक्ष्य लक्ष्यार्थ निश्चय करके एकत्व जब लक्ष्यार्थ में संशय विपर रहित तो ज्ञान हो जाए तो तत्पद तव पदार्थ का लक्ष्यार्थ एक ही एकत्व एक निश्चय होता है महावाक्य से ज्ञान होता है महावाक्य से पदार्थ ज्ञान पहले वाच्यार्थ बोध होगा वाच्यार्थ में तम पद का वाच्यार्थ जीव है अल्पज्ञ साहकार तत्पद का वाच्यार्थ है सर्वज्ञ ईश्वर निरहंकार दोनों में एक नहीं हो सकता है तब तो फिर लक्षण के द्वारा लक्ष्यार्थ उपस्थित होगा लक्ष्यार्थ में एकत्र तो है जिस प्रकार सो एम देवदत्त इस वाक्य में तत्पद का अर्थ तदेश तत्काल विशिष्ट देवदत्त अयम काल विशिष्ट देवदत्त दोनों काल, काल भिन्न है पूर्व काल वर्तमान काल देश भी भिन्न है तदेश देश इस इसलिए विशेषण भिन्न होने से तद विशिष्ट में एकत्व तो नहीं विशेषण को छोड़ करके केवल देवदत्त पिंडा में एकत्व तो है इसी प्रकार उपाधि के भेद से सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति विशेषण ईश्वर में निरहंकारत्व जीव में अल्पज्ञत्व साहंकारत्व ये उपाधि के कारण है धर्म और विरूद्ध धर्म का त्याग कर देने पर शुद्ध चेतन केवल एक ही तब तो अहमस्मि ऐसे सा, ब्रह्मा साक्षात्कार होने पर एवं विदिता परमात्मापम परमात्म स्वरूपम आनंद ब्रह्म स्वरूप गुहाशयम बुद्धि रूप गुहा में स्थित निष्कलम कला रहित अवय रहित प्रश्नोपनिषद में कही गई वही कोई कला नहीं शुद्ध रूप अद्वितीयम उसे भिन्न कुछ है ही नहीं जड़ नहीं चेतन भी नहीं भाव अभाव कुछ भी नहीं समस्त साक्षी सबके साक्षी को जो जानता है समस्त साक्षी सदसत भीनम सत रह भाव अभाव रहित कुछ नहीं एक अद्वितीय तत्व तो से अतिरिक्त भिन्न कुछ नहीं तब प्रयातिशुद्धम परमात्मा रूप में से साक्षात्कार करने पर तो तद ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद भवति शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है तद्रूप हो जाता है एवं विदिता एवं का अर्थ उत्तर प्रकार जैसे कहा गया सब ब्रह्म स्वरूप का कथन किया और प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म एकत्व ज्ञान कैसे होगा ये सब विभिन्न सब प्रकार कहा जैसे, जैसे उपनिषद में विदिता का साक्षात अर्थ साक्षात साक्षात्कार शब्द से सुनकर करे के थोड़ा जो ज्ञान होता है वो कहीं कहीं कहते उसको परोक्ष ज्ञान कहीं कहीं शब्द से ब्रह्म विषय का ज्ञान क्योंकि ब्रह्म यथ साक्षात अपरोक्ष ज्ञान ही होता है तत्व से वाक्य से किंतु संशय विपर्य होने से दृढ़ नहीं प्रतिबद्ध है संशय विपर्य निवृत्त होने पर अप्रतिबद्ध ज्ञान होता है प्रतिबंध रहित उसको दृढ़ अपरोय कहते हैं कहीं कहीं शास्त्र में पहले परोक्ष कहते हैं संशय विपर्य नष्ट होने पर अपरक्ष कहते हैं तो संशय विपर रहित ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है तो शब्द में भेद कहीं कोई परोक्ष कहेंगे बाद में अपरक्ष कहेंगे पहले प्रतिबद्ध आगे अप्रतिबद्ध पहले अदृढ़ आगे दृढ़ जो ज्ञान संशय विपर रहित है वही ज्ञान अहम अस्म ब्रह्म ऐसे ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है साक्षात्ते साक्षात्कार करना परमात्मा परूप को अहम अहम अस्मी उत्कृष्ट आनंद आत्मस्वरूपम उत्कृष्ट निरतिश आनंद स्वरूप आनंद ही स्वरूप वही आनंद वही ज्ञान है वही सदही गुहाशय बुद्धिशयानम गुहा बुद्धि रूप गुहा में स्थित है निष्कलम निर्गत कला है यत निष्कलम कला है प्रश्नोपनिषद में कहे गये प्राण श्रद्धा ख वायु आगे चार दे दिया चार्य हो गया ज्योतिर आप पृथ्वी इंद्रियम और चार्य हो गई तो आठ हो गया आठ दे दिया मनो अन्न दस हो गया वीरयम तपह बारह हो गया मंत्र कर्म लोका नाम अवचार्य हो इति प्रश्नोक्ता प्रश्नोपनिषद में प्रश्नोपनिषदी कला निर्गता कला यस्त तम निष्कृत अद्वितय अं द्वित य द्वितीयम न कुछ है ही नहीं द्वितीय एक है उसे अतिरिक्त कुछ नहीं है द्वितीय होगा किसे से सतीय विजातीय वस्तु कोई है ही नहीं सजातियों कोई चेतन अलग नहीं विजातियों कोई जड़ भी अलग नहीं कुछ भी अलग हो तो द्वितीय हो जाएगा सजातीय विजातीय वस्तु शून्यम उसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है अद्वितीय अद्वैत एक में वितीय अद्वितीय में आया सावेद में सदैव समय दगर आश्वित एक में वितीय अद्वितीय अनंतम ब्रह्म ऐसे बहुत है उसे भिन्न कुछ भी नहीं है सर्वम ब्रह्म तभी बनेगा उसे भिन्न कुछ भी नहीं हो और कोई कहते ब्रह्म से भिन्न तो कुछ नहीं सारा प्रपंच ब्रह्म का अवय व जड़ और चेतन सब ब्रह्म का अवय व तो उसे भी कुछ नहीं है ब्रह्म एक अदित्य हो गया उसे भी कुछ नहीं किंतु ब्रह्म को मानते है सावय जड़ चेतन को कहते ब्रह्म का अवयव सावय वस्तु होगा ये निष्कल श्रुति का विरुद्ध होता है कला रहता अवय रहता और सावय वस्तु जितने है तार्कि छोड़ेंगे नहीं सब अनित्य है सावैव तो अनित्य हो जाएगा किसी को कोई वस्तु नहीं, नहीं। सावे वस्तु तो नित्य हो तो अवय हो तो अवय ह्रा बुद्धि सावे उत्पत्ति नाश ये नित्य नहीं होगा इसलिए सावय नहीं है सवयव नहीं तो जड़ चेतन उसका अवय ये पक्ष ठीक है नहीं है अद्वितीय मतलब उससे भिन्न कुछ भी नहीं है और सब जड़ चेतन के मिला करके एक परमात्मा है उसे भिन्न कुछ नहीं क्योंकि सब मिल करके एक हो गया सब मिलकर हो जाएगा तो उसका अवयव हो जाएगा सबू तो अवैव नहीं है और अवय अवै भाव कहीं कहीं आक्षेप करते है यदि जीव ब्रह्म एक है और तो भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान था या नहीं था तो फिर अर्जुन क्यों पदेश करते हैं अपने से अभिनव को कोई उपदेश करता है कभी अपने आप अप कमरा में बैठे गए तुम अपने आप अप अपने को अभिनव उपदेश कहीं कहीं मान को कहते उपासना तो ऐसा क्यों, क्यों होता है ऐसा क्यों होता हो ऐसे कोई कहते है? तो भी मन से भिन्न है तो मन को कहा ये तो बनेगा अब परमात्मा जानते हैं मेरा ही स्वरूप मेरे से भिन्न कुछ है नहीं उपदेश कैसे बनेगा और जो अभय अभय मानते है उनका तो उपदेश बन जाएगा <laughs> कोई जा करके कहता है मामा अंगुलियाग्रह <laughs> अंगुली का ग्रह तुम दुख नहीं करो तो <laughs> तुमको मैं अवसर दिलाया ठीक है कट गया अंगुलियाग्रह तो उसको कहेगा ये अंगुली का ग्रह चिंता नहीं करो हम इसको तुम्हारी चिकित्सा करेंगे तुम ठीक हो जाओगे ऐसे कोई कहता है अवयव को <laughs> तो परमात्मा का अवयव जुदी अर्जुन है अर्जुन क्यों उपदेश करेंगे अभिन्न से उपदेश नहीं बनेगा अपना अवय कहे तो क्यों उपदेश? अच्छा अवयव यदि होगा अवय सब अवयव दुखी ही जिस व्यक्ति के अवय में ये कोई मच्छर तत् आदि काटेंगे अब व्यक्ति को तो कष्ट नहीं होगा न होगा सारे अवयव में जब मच्छर काटते हैं चिंटी काटे तोतेतिया काटते, तो, तो अवयव खुशी में आनंद है ईश्वर के अवयव सब जीव सब रो रहे हैं। तो सारा जीव शरीर पूरा ईश्वर का शरीर में सब स्थान में कोई हंसता है कोई मरता है कोई रोता है कोई टूट के हाथ पे तो सारा अवयवी अवयव में कष्ट है तो सब कष्ट अवयव में आ जाएगा इसलिए ये अवयव अवय भाव तो बहुत दोष है अद्वैत में फिर कैसे उपदेश बनेगा अद्वैत में वास्तव और पारमार्थिक अद्वेत उपदेश भी नहीं है व्यावहारिक अद्वैत माय से जो द्वेत होता है तो उसमें उपदेश बनता है ये तो सामान्य दृष्टांत है आप सो, सोते समय अकेले ही कमरा में सोया और स्वप्न में निद्रा दूर से प्रपंच बना करके उसमें शत्रु मित्र जड़ चेतन कोई गुरु शिष्य सारे कुछ बन जाता है आपसे भी ना कोई है ही नहीं क्यों प्रपंच बन गया प्रपंच जैसा लगता है इसी प्रकार उसमें व्यवहार होता है राग द्वेश झगड़ा गुरु शिष्य उपदेश सब कुछ हो। कोई बैठकर श्लोक रटता है कोई लघु कम दटता है सपना में अभ्यास ऐसे करते करते सपने भी से देखते हैं राग द्वेश होता है झगड़ा भी होता है मैत्री सब कुछ है इसी प्रकार माया से ही सब कुछ है पारमार्थिक नहीं है में उपदेश भी नहीं अद्वित तत्व को मान लिया तो फिर तो उपदेश नहीं और जब उपदेश आपको दिखता है गुरु शिष्य भेद दिखता है तो अद्वैत निश्चय नहीं हुआ माया से द्वैत है व्यवहारिक पारमार्थिक अद्वैत है उसमें कोई आपत्ति नहीं है ये इसको श्रवण करने पर विचार करने पर श्रवण के बाद मनन करना होता है बिल्कुल अश्रद्धा दुराग्रह है तो ग्रहण नहीं होता है इसके मन में कि हमारा ये मत है दूसरे मत नहीं मानेंगे तो उसको ग्रहण ग्रहण वो नहीं कर सकता है शास्त्र का तात्पर्य भगवान क्या कहते हैं गीता में भी किसी पुराण में पढ़े ग्रहण करने की इच्छा से पढ़े तो उसमें सब कुछ है भक्त अपने को कहते हैं हम भक्त हैं, किंतु विष्णु पुराण पढ़ेंगे अद्वैत मत आएगा तो उसको छोड़ देंगे भागवत पढ़ेंगे भक्त है भगवान कृष्ण हो तो भगवान कहेंगे यदि अद्वैत आए उसको छोड़ देंगे ऐसे प्रकार में अद्वैत मत स्पष्ट है किन्तु तो किसी मत में दुराग्रह उसको छोड़ दिया ग्रहण नहीं होगा नहीं तो बहुत हो तात्पर्य समस्त शास्त्र तात्पर्य जो व्यास जी ने जिन्होंने ब्रह्मशूत्र उत्तर दर्शन की रचना की उन्होंने तो अष्टादश पुराण की रचना की तो वो कैसे दोनों में मतभेद होगा एक तत्व है सर्वत्र कहा गया वही है अद्वितीय वस्तु ही उसे भिन्न कुछ भी नहीं तभी तो बनेगा वासुदेव सर्वम सर्व कलु इधम ब्रह्म उसे भिन्न कुछ भी नहीं सर्व हो गया और समस्त साक्षी समस्त साक्षिणम समस्त साक्षी ये वैदिक छाद प्रयोग है साक्षी सदन अकारांत है तो साक्षीणम द्वितंत बने सबका दृष्टा है सबको प्रकाश करने वाले एक दृक रूप चेतन है सबका प्रकाशक बाकी सब प्रकाश्य है प्रकाश्य मतलब ज्ञ ज्ञान होता है प्रकाश दृक प्रकाश से प्रकाशित है सब एक दृक बाकी सब दृश्य दृश्य जितने हैं जैसे सपन प्रपंच में दृश्य मिथ्या है सारे दृश्य मिथ्या है अनुमान से सिद्धा कर देते हैं प्रपंच मिथ्या दृश्यत्थ सपन दृश्यवत जो दृश्य होता है सब मिथ्या है जितने ज्ञान का विषय सब मिथ्या है और सब दृश्य सब मिथ्या होगा तो और बचेगा क्या सत्य होगा दृघ रूप है जो दृश्य नहीं होता है जो ज्ञे नहीं होता है जो ज्ञान रूप स्वयं प्रकाश है वो स्वयं प्रकाश ही सत्य ब्रह्म और बाकी सब मिथ्या है सब का दृष्टा जो सब का दृष्टा है वो आपकी बुद्धि का भी वो साक्षी बुद्धि का साक्षी आप तो नहीं हाँ जो बुद्धि को जानने वाला वही है समस्त साक्षी एक अद्वितीय तत्व तो तो है सर्वत्र वो यदि एक अद्वितीय है तो ऐसा लगता है अपनी बुद्धि को तो हम जानते हैं दूसरे बुद्धि को क्यों नहीं जानते बुद्धि का साक्षी एक है तो आप अपने बुद्धि को जानते हैं दूसरे बुद्धि को नहीं जानते दूसरे बुद्धि को जानने वाले दूसरे बुद्धि की साखी अलग है बुद्धि सबके अलग अलग है एक है सबके बुद्धि के साक्षी अलग अलग हो जाएंगे तो अलग सब चेतन हो जाएंगे साखी एक है बुद्धि अलग अलग होने के कारण बुद्धि का प्रकाशक देहादी का सत आधात्म अध्यास होने से वो साक्षी भी भिन्न भी भिन्न भान होता है एक ही प्रकाश है सूर्य का किंतु घटपट आदि सब प्रकाश के साथ संबंध होने नुन से प्रकाश सभी बहुत लगता है प्रकाश सूर्य का है कि हजार घड़ा में धूप में रखेंगे सब में प्रकाश का संबंध होगा अभी प्रकाश देखो कितने प्रकाश है सब घड़ा में प्रकाश अलग अलग या एक है एक घड़ा का तोड़ देंगे तो प्रकाश नहीं दिखेगा तो आरोप कहीं प्रकाश में नहीं दिखना चाहिए प्रकाश के संबंध से प्रकाश भी अलग अलग दिखता है प्रकाश से बहुत है घट प्रकाश से अलग होने से प्रकाशी भी अलग अलग दिखता है प्रकाश्य का धर्म प्रकाश में आरोप होता है इसमें दृष्टांत देते जैसे सूर्य किरण कोई रोशनदानी से आ जाता है यहाँ वो दिखता नहीं और उसमें वस्तु को दिखाएंगे हाथ को हिलाओ इसको दिखाओ यहां प्रकाश से दिखेगा और इसको हिलाओ तो प्रकाश इसके संबंध से दिखेगा सूर्य किरण में आता है ऐसे करेंगे तो प्रकाश दिखेगा यह प्रकाश्य प्रकाश्य का प्रकाश चलन प्रकाश में दिखता है प्रकाश्य का रूप प्रकाश में दिखता है इसी प्रकार प्रकाश अनेक होने से प्रकाश में भेद आरोप हो जाता है प्रमाता के साथ साक्षी का एकत्व एकत्र होने से आपको लगता है हम अलग है क्योंकि प्रमाता भिन्न भिन्न है अंतकरण भिन्न होने से अंतकरण विशिष्ट चेतन भिन्न भिन्न नहीं वो प्रमाता के साक्षी का एकत्व होने से लगता है मैं इसको जानता हूँ जिस प्रमाता के साथ एकत्व अध्यास होता है उसी के अंतकर्ण को प्रकाश करता है सब को प्रकाश करने पर भी एक साक्षी होने पर भी अलग अलग प्रमात्म के साथ अलग अलग एकत्र अध्यास होने से लगता है अनेक है वही साक्षी है समस्त साक्षी वही है जो जागृत सप्न सुश्रुति तीनों को जानता है आप आप जागृत सपन सुश्रुति तीनों को जानते हैं वही साक्षी है जो तीनों अवस्था में रहता है जागृत काल में है सपन में सुश्रुति तीन अवस्था में है वही कौन है जो जागृत काल में बुद्धि को जानता है वही है कोई अलग नहीं जाग्रत काले में बुद्धि को जानने वाले बुद्धि सुख दुख को अनुभव करने वाला साखी है वही स्वप्न दृष्टा है वही सरस्वती का साखी है वही कुटस्थ है, एक क्षेत्र है क्षेत्र को जानने वाला सर्व को जानने वाला और जो क्षेत्र है वही पर ब्रह्म क्षेत्र ज्ञापाम बिद्धि सर्व क्षेत्र सर्व में एक क्षेत्र वही बुद्धि का जो साखी है समस्त साखी सबका दृष्टा है वही सिद्ध रूप एक दृक है बाकी सब गेय पदार्थ है आप क्षेत्र चैत्र है क्षेत्र नहीं जानने वाले दृग रूप चेतना वो आप हम ऐसे कहते समय देहादि को मिला करके अहम बुद्धि हो जाती है देहादि में सब दो गेय है देह भी गेय है इसलिए आप दृग रूप देह से अलग है गेय पदार्थों को अपने पृथक करना पृथक समझना इंद्रियों को जानते हैं, मनो को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं, बुद्धि में क्या हुआ देखते है सुख दुख अनुभव करती ये सब दृश्य में आ गए ज्ञ पदार्थ ये जो ज्ञा नहीं होता है वो भ्रांत भ्रांति होती है तो सब सोते उसको जानेंगे किसके द्वारा उसको देखेंगे जो दृक रूप चेतन सबका प्रकाशक है उसका प्रकाशक को कोई नहीं है सारे पदार्थ जड़ है उसी चेतन जो चेतन सारे जड़ को प्रकाश करता है और साथ को क्या सोता है उसी साक्षी को प्रकाश करेगा किसके द्वारा किसके द्वारा जड़ों के द्वारा कौन सा जड़ है वो प्रकाश को प्रकाश करने वाला जितने सब वो है सब प्रकाश हो गए सूर्य आदि का भी प्रकाश का चेतन है बुद्धि का भी प्रकाश होगा और वो जो प्रकाश का साक्षी वो कहाँ है कौन कहा है उसको कैसे हम देखेंगे वो अपना स्वरूप स्वयं अपना जो अपना स्वरूप कहते सम के द्वारा गेय है दृश्य है शरीर आदि उसको अलग कर दिया वो तो अपने जैसा की उसको फिर जानने के लिए किसके द्वारा जाने विज्ञान तारे के नीजा नहीं आता अन्य कोई पदार्थ कोई है ही नहीं उसको प्रकाश करने के लिए सब जड़े है मिथ्या है एक दृघ रूप सारे मिथ्या को नेत नेत कह करके सब का निषेध कर देते हैं जितने गेय पदार्थ है सबको निषेध कर दो तो दृक रूप एक रहा वही पर ब्रह्म है सदसत विहीनम सतकार सद भाव असतकार्थ अभाव असतकार्थ कहीं भिन्न दिन भिन्न शब्द से स्थान पर भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग किया जाता है, है विद्यते सतह विद्य सतअस्ति सदभाव सद सद न सत्यति सद असत कहीं तो भाव विलक्षण और कहीं असतकार बंध्या पुत्र तुच्छ को असत कहते हैं तो यहाँ सदसद सदहे अस्थि इसे प्रति अस्तिति प्रतीति का विषय घटो अस्थि पटो अस्थि सत्य भाव और असत्य न सत्यति असत्य अभाव तो असद सद भिन्न भावा भाव भावाभाव विवर्जितम उसमें भाव पदार्थ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं अभाव पदार्थ भी कुछ नहीं है कहीं कहीं सारे प्रपंच का निषेध करेंगे तो सबका अभाव हो जाएगा ब्रह्म में तो सबका अभाव रहेगा तो अभाव क्यों नहीं रहेगा तो एक समाधान कर देते अभाव हजार रहे तो क्या होगा भाव पदार्थ एक ही तो भाव अद्वित करते भाव ही एक ही अभाव अनेक हो जाए किंतु आगे विचार करने से देता अभाव भी किसका है जिसका अभाव कहोगे वह वस्तु को हम अभी देखते हैं उसमें सत्य तो बुद्धि है उसका अभाव हो जाएगा तो अभाव में भी सत्य तो बुद्धि जो पदार्थ है ही नहीं उसका अभाव कैसे प्रसिद्ध होगा ज्ञान होने के बाद जब देखे जो पदार्थ पहले रज्जु में सर्प देखते हैं देखते समय लगता है सत्य विचार कर जब देखते हो तो कहते अनिर्वचनीय सर्प नहीं असत नहीं अनिर्वचनीय और, और जो रज्जु का ज्ञान हो गया वो कहीं सर्प का अभाव हो गया किस सर्प का अभाव हो गया वो सर्प था गया अनिर्वचन सर्प कहे बाद में जो कहे सर्प तुच्छ हो जाता है रजू देखने पर सर्प कुछ नहीं किया अनिर्वचन क्या है जो दिखता है तो उसको प्रतिपादन करने के लिए असत नहीं कहते बाद में कुछ नहीं भाव पदार्थ एक अद्वितीय से भिन्न कुछ था ही नहीं अभी क्या है आकाश आदि प्रपंच पृथ्वी जल सब दिखने से उसमें सत्य तो बुद्धि है फिर वो कार्य कारण से अलग नहीं करते करते नेत नीति निषेध करके अज्ञान नष्ट होने जाने से ये पदार्थ का सबका अभाव हो गया अज्ञान का नाश हो जाएगा अज्ञान की निवृत्ति कहा अज्ञान की जो निवृत्ति है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं है इसमें विचार हुआ था चित्र ग्रंथ में अविद्या की निवृत्ति क्या पदार्थ है वो ज्ञातत्व ने उपलक्षित आत्मा मीमांसा को लोग अभावना को कोई पदार्थ अधिकरण से अलग है ही नहीं व्यवहार काल में भी तो अर्थशास्त्र में अभाव के पदार्थ कहा गया भाव जिससे के पदार्थ का एक अभाव क्योंकि मीमांसा कहते घाटे ही भूतल में देखो भूतल में कितने अभाव है सारे घट पट मठ व्याघ्र हस्ती सबका अभाव है देखो क्या दिखता है भूतल दिखता है या व्याघ्र का अभाव दिखता है पुस्तक का अभाव दिखता है व्याघ्र पुस्तक आदि कुछ कहीं है तो उनका अभाव विचार करेंगे प्रत्येक को जानो समझो तो अभाव कहेंगे नहीं तो भूतल ही दिखता है तो भूतल में अभाव है अनेक हजार करोड़ वस्तु का दिखता भूतल ही है इसलिए जितने भी अभाव को हो भूतल से अतिरिक्त तो उसकी सत्ता कुछ अलग है ही नहीं मीमांस को लोकते व्यवहार काल में भी अरे पारमार्थिक अद्वित्य ब्रह्म का ज्ञान हो गया और कोई पारमार्थिक है ही नहीं कल्पित तो पदार्थ है कल्पित तो पदार्थ रहते समय भी नहीं और उसका जो पदार्थ है ही नहीं उसका अभाव भी कुछ नहीं भाव अभाव कुछ नहीं व्यवहार काली में बा कहते वस्तु तो अद्वितय तत्व हो गया तो उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं और कुछ नहीं कुछ नहीं से भाव भाव कुछ नहीं नहीं तो अभावे अभाव अधिक्रमण ब्रह्म से भी न कुछ नहीं भाव अभाव विवर्जितम तदेव निरवध्यम अवध्य दोष निर्दुष्ट शुद्ध ब्रह्म ही शुद्ध स्वरूप अविद्या के कारण बाकी पदार्थ दिखते तो उनको अशुद्ध कहते शुद्ध एक उसको उसको प्राप्त प्राप्त कर लेता है प्रयाति शुद्ध को प्राप्त करता है है प्रतिपत्त अशक्य अशुद्धातक अतक शुद्ध्यर्थमा एवं प्रतिपत्तम् एवंभूत पर प्रतिपत्तम् असाम अशुद्धांत अशुद्ध सामर्थ्य नहीं सामर्थ्य नहीं होगा क्यों अशुद्धातक शुद्धि के लिए चाहकणशुर्थमा श्रवण करते हैं मनन नहीं हो पाता है मनन करने पर नहीं होता है और शुद्ध कोण हो तो श्रवण भी पूरा नहीं कर पाता है और श्रवण का है तो मनन नहीं करेगा वासना है तो मनन करने के लिए नहीं देगी इधर उधर भागो अरे मनन करे तो शुद्ध नहीं हो तो श्रवण का स्पष्ट अर्थ ज्ञान नहीं होता है इसलिए अंत शुद्धि के लिए ही सब साधन यज्ञ दान अतपाधि जितने ज्ञान का साधन अंत शुद्धि के द्वारा इसलिए अंत शुद्धि के लिए भी वेदांत श्रवण करते रहे अंत कोण शुद्धि के लिए भी थोड़ा ध्यान विचार करे प्रयास करे अंत कोण शुद्धि होने पर वैराग्य दृढ़ होगा वैराग्य में कमते हैं तो अंत कोण शुद्ध नहीं अपने आप देखे विषय में जब अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य बाकी सौ तो मिथ्या है ये यदि थोड़ा समझ में आता है तो प्रपंच में क्यों आसक्ति होती है प्रपंच में क्यों किसी वस्तु में आसक्ति वास है कारण ये है कि उसमें सत्य तो बुद्धि है शास्त्र से सुना अद्वितीय ब्रह्म है सब मिथ्या है वो कितने द ग्रहण हुआ ग्रहण नहीं होता है तो अंत कोण यदि ग्रहण हो जाता है बाकी सब मिथ्या है तो मिथ्या वस्तु में आसिति क्यों आसित नहीं हो तो वही बरागे है तो सत्य वस्तु को प्राप्त करना है तो मिथ्या वस्तु में आसिति छोड़े सत्य वस्तु तो स्वरूप है अपना स्वरूप में असत्य को मिला करके रखे है चैतन्य तो अपने स्वरूप है और वो हम कहते सम अधिष्ठान चैतन्य भी है किंतु उसके साथ देहादि अनात्मा को मिला करके रखे अनात्मा को सब में अहम बुद्धि करके सब को पकड़ कर रखे तो अधिष्ठान चैतन्य कहा है कहाँ ढूंढते है, हैं कैसा उसको पता चलेगा कैसे मालूम होगा तादात्माध्यास करेगी चिदाभ्यास को अहम बुद्धि करके जो स्वरूप है बिंब रूप चैतन्य है और प्रतिम्बिव को मेहमान करें ढूंढता है बिंब कहाँ है अब अनात्मा को मिला करके अनात्मा को मिथ्या तो बुद्धि कर दिया तो अपना सरूप इसलिए सत्य वस्तु को प्राप्त करना सत्य स्वरूप में स्थित होना है तो असत्य मिथ्या वस्तु में सत्य तो बुद्धि को छोड़ना महमत्व तो बुद्धि का त्याग करना वही त्याग है फेंकना क्या कुछ नहीं शरीर को कहाँ फेंकना शर्र है तो उसे मिथ्या तो बुद्धि कर दिया मेरा शर्त तो मैं नहीं हूं मैं जानता हूं शरीर को तो मैं शरीर नहीं हूं ऐसे मिथ्या तो बुद्धि करे मैं उसे भिन्न हूं ऐसे करने से शुद्ध अंतकोण होता है तो फिर सब में वैराग्य हो जाता है मिथ्या तो निश्चय करे तो बार बार उसे वैराग्य तो शुद्ध अंतकोण होने पर ज्ञान होता है इसलिए अंतकोण शुद्धि के लिए अंत में कहते है यह शतरुद्रियमते सुअ्निपूतो भवती स्वायु पोतो भवती सूरापात पूतो भवती ब्रह्म हत्या पूतो भवती सुवनस्त्या पूतो भवती कृत्या होती तस्मा मुक्त आश्रि बताश्रम सर्वद्वा जपेत अन ज्ञाना संसारा नवनाशन तस्द विदि कम फलते कल फलमशत शतरुद्रीय जो तमेम तो, तमेतम तो वेदानुवचन है न ब्राह्मण विविध्य सन्ती वेद का अनुवचन वेद गुरु मुख से सुन करके उच्चारण अनुचान कर पढ़ना है इसी प्रकार यहाँ नमस्ते रुद्रमा रुद्री कहते पढ़ता है सग्निपूत होवती पवित्र होता है अग्नि अग्निपूत होवती अग्नि से कर्म शनात कर्म होता है इसी कर्म के द्वारा पवित्र होता है वायु पुतक होती सब उसे पवित्र हो जाता है वायु के द्वारा भी सूरा पाप से मद्य कोई करता है तो महापातक उसे भी पवित्र हो जाता है ब्रह्महत्या पाप महापातक उसे ही पवित्र हो जाता है सुवर्ण सुवर्ण चोरी करता है वो भी महापातक है उसे भी पवित्र हो जाता है कृत्या कृत्यात्तक होती कृत्य और अकृत्य जानकर कुछ कर्म करता है तो पाप कर्म कृत्य और अकृत्य जो करने करना नहीं पता नहीं किंतु हो जाता है अपने आप अकृत्य कृत्यम अकृत्यम अबुद्धिपूर्वक पाप उसे भी पवित्र हो जाता है तस्माद अभिमुक्तम आशित होती अभिमुक्त का अर्थ करेंगे अभिमुक्त है पशुपति का अर्थ है क्या विमुक्त है विशेषण मुक्त शास्त्र आचार उत से रहित हो तो विमुक्त होता है कहीं कहीं अलग अर्थ करते विशेषण मुक्त विमुक्त और शास्त्राचार्य आचार्य से रहित हो तो विमुक्त पशु के समान जो शास्त्रीय मत पर चलता है तो सदाचार्य विमुक्ता नहीं विमुक्ता मतलब जो विशेषण शास्त्राचार्य शास्त्रीय आचार से रहित तो हो जाएगा तो पशु के समान उसको का विमुक्त उससे भिन्न होता है अभिमुक्त पशुपति परमात्मा है उसको आश्रित तो होता है अभिमुक्तम आशित पशुपति पर, परमात्मा में आश्रित तो होता है अत्याश्रमी पहले कहा आश्रम को अतिक्रमण करके गृह ग्रह, ब्रह्मचारी गृह तबान सन्यासी फिर आगे सवाश्रम सतीत सन्यासी सर्वदा सकृद जपे ओ oh, हमेशा जप करे दिन में एक बार जप करे रुद्रा रुद्री अने ज्ञान आपनोति संसार अन्नवे समुद्र उसका नाश करने वाले ज्ञान को प्राप्त करता है अंत शुद्ध होने पर रुद्र आदि अध्ययन रुद्रदि अध्ययन करने पर तस्माद विदि तेन कैवल्यम फल अशुनते तस्माद एवं विदित्व जैसे उपनिषद में कहा गया अहमअ्मी ब्रह्मा ऐसे साक्षात्कार करने पर एनम एव एनम परमात्मान इस प्रकार जानकर के कैवल्य रूप फलों को प्राप्त करता है केवल स्वभाव कैवल्यम अद्वितीय ब्रह्म तत्व रूप स्वयं ब्रह्मत्मा अवस्थान ब्रह्मस्वरूप हो जाता है कैवल्यम इति कैवल्य फलों को प्राप्त करता है दो बार आवृत्ति की गई उपनिषद समाप्ति के लिए यह प्रसिद्ध मुमुक्षु यह शतरुद्रियम शतरुद्री पढ़ने वाला जो प्रसिद्ध मुमुक्षु है मोक्ष में भूया अति दृढ़ इच्छा मुख्यत्वम मोक्ष प्राप्ति की दृढ़ इच्छा वाला सामान्य इच्छा होने पर मुक्ष नहीं कहते ऐसे सामान्य इच्छा है भोग भी करेंगे मोक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छा है ऐसा नहीं मोक्ष ही प्राप्त करने की इच्छा है वही दृढ़ अन्य इच्छा नहीं हो तो दृढ़ और अन्य इच्छाए तो दृढ़ नहीं है मनुत्पन्न साक्षातकार अनुत्पन्न साक्षात्कार इसे जिसके साक्षात्कार नहीं हुआ उसके लिए ये अंतगुण शुद्धि के लिए सत रुद्रियम नमस्ते इत्यादि रूप रुद्राध्याय अध्याय अध्ययन करता है वो वेद पाठ से भी पुण्य होता है कामना रहित तो होकर बार बार करे वेदान वसन अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है पढ़ता है यथाशक्ति यह शत्रुद्रय अध्ययन करता शत्रुद्रय का अध्ययन करता है अग्नि पुत होते अग्नि भी पुतो स्रौत स्मारते ही पुतः सुपवित्रो सुपवित्र कृतो होती तो स्मृति तो। में विहित कर्म स्रौत स्मृति में विहित स्मारत उन कर्म से पवित्र होता है कृतो होती वायु पुत होती वायु के द्वारा पवित्र होता है उपासना करके पवित्र होता है प्राणायाम करके पवित्र होता है तो रुद्राध्यन कं से तो वायु से भी पुत पवित्र होता है सूरापाथ मदिरापाथ महापात को दो सात सूरापान मध्यपान महापात को दो से उसे भी पवित्र हो जाता है इसे ध्यान से स्पष्टम ब्रह्म हत्या रूपात महापात दोषात्त भवती ब्रह्म हत्या ये महापात के दोष से भी पवित्र हो जाता है स्पष्टम सुवर्णस्त्या्यपहरणाथ महापात महापातको दोषात होती थे स्पष्टम सुवर्ण अपहरण महापात के बड़े पाप है उसे भी पवित्र हो जाता है कृत्या कृत्यात्त होती कृत्यम करण्यम बुद्धि पापम जो करण युग जानकर करता है अकृत से विलक्षण है अकरणीय मतलब जो नहीं जान करके हो जाता है अबुद्धि पूर्वकम पापम कृत्रम चकृत्यम चृत्याकृतम उसे सब पवित्र हो जाता है कर्म सब तो जान करके पाप तो भी कोई करता है और नहीं जानते हुए भी पाप हो जाता है चलते फिरते कीड़े मकड़े मर जाते कभी कुछ अज्ञानते से पाप हो जाता है तो उसे मुक्त हो जाता है तस्व शुद्र अध्ययना अभिमुक्त को आश्रित तो होता है अभिमुक्त अर्थ करते विशेषण मुक्त विमुक्त विशेषण मुक्ता मतलब विशेषण क्या है विशेष रूप से शास्त्रोचारा शास्त्रोक्त आचारा मुक्ता का तो रहता शास्त्र में जो आचरण उससे रहित तो हो गया तो उसको कहते विमुक्त सर्वत्र ये अर्थ नहीं अन्यत्र विमुक्त अर्थ है यहाँ विमुक्त है शास्त्रोक्त आचार किस प्रकार रहना चाहिए कैसे व्यवहार करना चाहिए क्या करना चाहिए सब शास्त्र में कहेगे तस्मात शास्त्र प्रमाणमते भगवान कहते आचार शास्त्र के अनुसार होना चाहिए अपने मन से कोई कहे क्या हो जाता है हम करेंगे तो क्या क्यों नहीं, नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते ये सब उतने मात्र से नहीं होता है सामान्य लोक में भी जैसे नियम और नियम का उल्लंघन करके कोई कहेगा ऐसे क्या हो जाएगा हम क्या मानेंगे पुलिस के सामने कहो कुछ नियम लगाया है एक लगाते हैं कर्फ्यू लगा हुआ अब तो हमको मालूम नहीं हम क्या जान क्या होगा और पुलिस कुछ कहेगा नहीं कहेगा नहीं डर लाठी लगा देगा क्यों कहेगा कहना क्या जरूरत है इसी पर तो पुलिस कहता नहीं दो लाठी बरार देगा तो भर जाएगा इसी प्रकार यहाँ भी चलता नहीं और यहाँ यमराज के पास हो यमराज क्या उनके दूत के सामने कुछ नहीं चलता है शास्त्र में जैसे कहा गया उसे क्या हो जाएगा यहाँ बोलो क्या हो जाएगा उसका फल मिल जाएगा जा, बाद में इसे शास्त्र में जैसे कहा गया इसे करना चाहिए वहाँ तर्क करना है क्यों इसे अपवित्रपित्र क्यों क्यों ब्रहि में प्रोक्षण करने का प्रोक्षण कर देने से क्या हो जाता है इतने पानी डाल दिया क्या हो गया क्यों करना है ऐसे कोई कहते है? गंगा स्नान करने से क्या हो जाता है क्या हो जाता है तो विहीन प्रक्षति का प्रोक्षण करता है और अग्नि में घी डालने से क्या हो जाता है तो जो लोग कहते गंगा स्नान करने से कुछ लम्ब नहीं होता वो कहते अग्नि में आवा करो तो आशा हो जाएगा कोई लोग कहते अग्नि में मिर्ची डालो एक मिर्ची आप खा ले तो भोजन के सामने कोई दो चार खा लेते कपड़ा वैसे एक मिर्ची अग्नि में डाल दो मिर्ची अग्नि में डालो इतने लोगों सब लोगों लोग छिखेंगे खाते तो क्या हुआ एक मिर्ची एक व्यक्ति खाने से जितने लाभ हुआ उसका फल हुआ और अग्नि में डाल दिया तो सबको कुछ मिल गया इसलिए घी आप खाने पर जो लाभ होता है वो अग्नि में डाल दो तो अधिक लाभ होगा ये युक्ति देते हैं <laughs> गंगा स्नान करने से क्या हो जाएगा किसने देखा साधक जी क्या हो जाता है ऐसे सो कहेंगे कहेंगे सो घी में डालो पहन साढ़ पहनने के बाद मोटा मोटा धागा लगा दो जाने को कह करके कुछ ना कुछ बोलो आगे स्वाहा कहो कुछ ना कुछ कहो स्वाहा कहो हवन करते लाभ क्या होगा जैसे मिर्ची डालने पर अग्नि में सौ को लाभ होता है इसी पर घी डालो तो लाभ हो जाएगा इसे घी नहीं खा करके अग्नि में डालती जाओ हवन करने के लिए जो कहा गया यज्ञ आदि विधि पूर्वक जैसे शास्त्र में कहा गया ईसाई नहीं कि मिर्ची डालने से जैसे लाभ अग्नि में घी डालने से ही लाभ के लिए हवन होता है ये दृष्ट अदृष्ट को नहीं मानकर खाली दिखता है दृष्ट जैसे होता है तो इतने लाभ होने के लिए हवन करना घी डालना घी में अग्नि में ये सब विभिन्न प्रकार तर्क के आधार पर से सिद्ध नहीं होता है कुछ दृष्ट है तर्क के आधार पर जो होना है जहाँ तर्क का विषय नहीं धर्म अधर्म के लिए पाप पुण्य के लिए तर्क से क्या होगा तर्क से नहीं होगा कोई पशु पक्षी मारकर खाते हैं उनको नहीं खाने के कहते क्यों आप तो मूली खाते हो गाजर खाते हो वो भी तो जीव है ना नहीं तो ये खाया तो पशु खाने क्या क्या हो गया <laughs> मूली गाजर क्या आप खाते हो वो भी तो जीव है जीव है ना नहीं पेड़ पौधा उसको उखाड़ कर लेते हो तो भी क्या बराबर हो गया ऐसे तर्क करने पर बहुत तो प्रकार तर्क है तो ये कुछ नहीं शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे करना चाहिए उससे रहित तो जो होता है उसको कहा विमुक्ता वो कौन है विमुक्ता पश पशु शास्त्रोक्त आचार्य के अनुसार पशु चलते हैं क्या तो उनका शास्त्र नहीं जैसे चलते हैं तो भी उनका कुछ नियम है और जो मनुष्य होकर के शास्त्रोत्र आचार्य से रहित तो हो गया पशु के तुल्य तो हो गया और अभिमुक्त कौन होगा ते भी हो उनसे भी जो पशु नहीं है पशुपति है परमात्मा इसलिए मनुष्य को भी पशु भकर पशुपति परमात्मा है ही पशु ही तम आशित होती स्पष्ट ऐसे जो पशुपति परमात्मा आश्रित तो होता है अत्याश्रमी अत्याश्रमक पहले कहा परमहंस का लक्षण संन्यासी स अत्याश्रमी अत्याश्रम वाला परमहंस सन्यासी सर्वदा निरंतर सकृद व कदचित दिवसे दिवसे एक बार इत निरंतर जप करे अथवा एक बार दिन दिन में सारा जीवन में एक बार नहीं सक एक कदाचित दिवसे दिवस दिवस एक बार प्रतिदिन में एक बार सकृति काते एक बार एक बार अनुसार प्रतिदिन एक बार अथवा बहुत दिन में बार बार जप करे वह शब्द अधिकारी सामर्थ्यानुसार न व्यवस्थित तो विकल्पार्थ अधिकारी सामर्थ्य के अनुसार कोई अधिक बार करे कोई एक बार करे इस करे अने रुद्राध्याय ज्ञानम प्राप्त करता है अंतकोण कोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है वेद अध्ययन वैदिक शास्त्र गीता आदि पारायण करते अध्ययन करते हैं उसके अनुसार मार्ग में चलते हैं तो अध्ययन वेद अध्ययन भी अंतकोण कोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन वेदानुवचन ब्राह्मण विविध शांति निष्काम होकर के हो शास्त्रोत्त कर्म विहित कर्म उपासना चिंतन करने पर अंत गुण शुद्ध होता है शुद्ध तो होने पर ज्ञान प्राप्त करेगा शुद्ध होने पर फिर वैराग्यता है जिज्ञासा होती है गुरु समीप में जाएगा सब अपने आप होगा पहले अंतगुण शुद्धि के लिए सब साधना जितने साधने सब ठीक है ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान वेदांत तो शवर्ण से होगा महावाग्य श्रवण से किंतु तो उसके पहले अंतगुण शुद्धि चाहिए इसलिए जितने साधने सब साधना आवश्यक है तब अंतगुण शुद्ध होने पर ही वेदांत श्रवण करने की जिज्ञासा इच्छा होती है श्रवण भी करता है बहुत लोग श्रवण करते नहीं कोई प्रारंभ करने के बाद थोड़े समय का तो हो गया हम का आ गया समझ गया ब्रह्म, ब्रह्म है। है। आगे आगे। तो हम इतना सौमिथ्या समझे अब क्या करना हो गया अभिसाधन कर आगे जाकर रटते रहेंगे हम हसी हम ब्रह्म हम ब्रह्म रटते रहो वो नहीं श्रवण का तात्पर्य निर्णय होने तक श्रवण करना पड़ता है और श्रवण करते करते मनन होकर के संशय नष्ट हो संशय नष्ट हो संसार में मिथ्यात्व बुद्धि हो जाए तो श्रवण काल में भी नहीं ब्रह्माकार वृत्ति का प्रारंभ हो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती क्यों यह तो श्रवण से संशय दूर नहीं हुआ शास्त्र तात्पर्य निश्चय हो गया तो भी प्रमेय संशय नष्ट नहीं हुआ प्रमेय संशय नष्ट हो जाए तो भी ब्रह्माकार वृत्ति क्यों नहीं होती संसार में आसक्ति वैराग्य नहीं है वह है वासना है सांसारिक वस्तु भोग करने के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए तो कहाँ श्रवर्ण मनन करेगा कर भी ले तो शवर्ण मनन इतने मात्र से कृत्य कृत्य अपने को मान करके निधिहासन नहीं कर पाएगा भ्रह्मकार वित्त नहीं होगी वासना उसको भगा लेगी इसलिए तत्पर हो करके श्रवर्ण मनन श्रवर्ण काल में ही मनन होता है वैराग्य होना चाहिएपंच में मिथ्यात् बुद्धि बार बार है तो क्यों भटकना भटकना भागना फिरना जब है तो वो प्राप्त करना उधर जाना इसको देखना उसके प्राप्त करना सर्वत्र यदि मिथ्यात् बुद्धि है अपने स्वरूपे है कुछ नहीं शास्त्र तात्पर्य निर्णय करे मनन करके ब्रह्माकार बुद्धि निधि तभी ज्ञान होता है ये अंत कोण शुद्धि नहीं होने से वैराग्य नहीं हो तो जिज्ञासा भी नहीं होगी मोह तो नहीं जिज्ञासा वेदांत श्रवण करते समय बार बार मिथ्यात् बुद्धि का अभ्यास करे सत्य है ब्रह्म सौ मिथ्या है शास्त्र में तो ही बार बार समझ में आ गया समझ में आ गया तभी तो कहेंगे जब ही मिथ्या के पीछे भागे नहीं कहती है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बिल्कुल समझ आ गया ब्रह्म सत्य उसे जगत मिथ्या और चाहिए क्या ब्रह्म सत्य तो निश्चय हो गया और क्या करना अभी जगत के लिए चलो यदि ब्रह्म सत्य निश्चय हो गया बाकी मिथ्या है तो मिथ्या के पीछे क्यों भागना के मिथ्या के पीछे भागना मतलब अभी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या समझे में नहीं आया समझे आ गया तो फिर भाग अपने छोड़ दो अपने स्वरूप तो इसे करके निरंतर चिंतन करे तो ज्ञान प्राप्त करता अहम ब्रह्मा स्मृति साक्षात्कार रूपम आपनोती ज्ञान है साक्षात्कार तब तो संसार अन्नवनाशनम संसार अन्नवे समुद्र संसार सागर शोषणम समुद्र को शोष लेता है इसे ज्ञान यशमात रुद्राध्याय अशेष पाप निर्भर द्वारा ब्रह्मज्ञान ज्ञान हेतु तस्मा तत एवं विदिता त्रिनेत्र ध्यान रुद्राध्याय अध्ययनादीना विदिता साक्षात्त संसार नवनाशन होता है यस्मात् रुद्राध्याय जप रुद्राध्याय जप स्वाध्याय बार बार आवृत्ति अशेष पाप निवरहण द्वारा ब्रह्म ज्ञान हेतु पाप निवृत्ति के द्वारा ब्रह्म के हेतु इसलिए तत एव विदि इस प्रकार रुद्राध्याय जप बाकी जितने अंतगोण शुद्धि के साधन ना। नाम जप सत्कर्म करना यज्ञ दान तप तीर्थाटन प्राणायाम सब करने पर अंतगोण शुद्ध होता है त्रिनेत्र ध्यान त्रिनेत्र त्रीणी नेत्राणी अस्य परमात्मा पर शिव जी का अध्यान फिर साकाराध्यान निराकार ध्यान परमात्मा का ध्यान रुद्राध्याय अध्ययन आदि न वेदाध्यायन अध्ययन वेदानुवचन यज्ञ न दान तप तप है अपन वननाश्रम धर्मानुसारण करना और तप विभिन्न प्रकार तप है अन्य व्यक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ चिंतन करना और श्रवण मनन करते समय जो प्राप्त होता है सहे करना ये निरंतर करके तप आदि करने से विदित्वा साक्षात्तिया ए नम का परमात्मा तो कैवल्य प्र प्रा, कैवल्यम प्राप्त नी कल्यम भाव कैवल्यम केवल है आत्मा केवल के से भाव केवल है कौन आत्मा उससे अतिरिक्त बाकी सब अनात्मा मिथ्या है ही नहीं आत्म न भावल केवल आत्म न भाव कैवल्यम यही तत्फल पुरुषाभिलाष विषय सर्व पुरुषार्थ समाप्तिभूतम ज्ञान का फल है पुरुषा का अभिलाष विषय अभिलाष इच्छा इच्छा का विषय जितने वस्तु चाहता है सारे पुरुषार्थ इच्छा का विषय सारे पुरुषार्थ समाप्त समाप्ति भूतम सब पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो गया सब कुछ प्राप्त हो गया पुरुषार्थ समाप्त समाप्ति भूतम वो इष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है कैवल्यम अश्नुते प्राप्त प्राप्त करता है कैवल्यम फलम अश्नुते इति व्याख्यातम पहले कहा है कवल्य फलाश्ते फल को प्राप्त करता है तो पदाभ्यास उपनिषद परिस कविल फलम अश्ते कवलम फलम अशनते श्रीमद परमहंस परिराज काचार्य आनंदात्म पूज्य शिष्य शंकरानंद भगवत कृतु भाल्लवी शाखुक्त तो कैवल उपनिषद दीपिका समाप्ता इसमें टीकाकार अंत कहते भाल्लवी शाखा में कैवल तो कही गई प्रारंभ में तो ये आरंभ टीका के अंतर्गत तो नहीं अंत में लेकर दिया है तो बाल्लवी शाखा वाचस्पत कोष में दिया गया साम अंतर्गत है किन्तु सामवेदिक अंतर्गत नहीं है कहीं कहीं सहनाव तो शांति मंत्र लिखते हैं और कहते हैं अर्थर्वेद की शाखा अथर्वेद शाखा से कहीं भद्रम करने भी ये शांति पाठ भी करते है इसमें दे दिया भालवी शाखा और भालवी शाखा देखा वाचस्पति को उसमें सामवेदी की शाखा कही गई किन्तु मुक्ति के उपनिषद में एक सौ उपनिषद का नाम दिया शांति मंत्र भी कहा गया उसमें स्पष्ट मूल में आया ये कृष्ण यजुर्वेद के, के है रखा तो है तो शांति है इसे अन्यत्र विभिन्न प्रकार कहा गया है कहीं कहीं कही तो शांति दे करके नीचे कहते अथर्ववेद की एक बड़े पुस्तक में कही तो शांति कहते हैं और नीचे कहते अथर्ववेद की कहीं कहीं अथर्ववेद कह करके भद्रम करने में शांति भी कहते हैं इसमें ये भालवी शाखा का सावेद का अंतर्गत नत्ववेद है ना, ना कृष्ण अलग हो जाता है ये सब मतभेद किंतु मुक्ति का उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा है ये कृष्ण आजुर्वेद के अंतर्गत और सहना शांति तो है इसलिए ही मुक्ति का उपनिषद मूल में होने से वही प्रामिक है अन्यत्रा कहा कुछ अलग अलग प्रकार कहा गया है तो भालवी शाखा भी वास्तव है या नहीं ये भी संशय क्योंकि वाचस्पत्य को स्वयं बाल्यविशाखा सांवेद की कही गई तो ये कृष्ण अजुर्वेद के है इसलिए साहनावतु तो शांति है ओन मित्र ष वरुण शनो भवत्म शन इंद्र